साधना की अद्भुत प्रणाली केनो केनोपनिषद आगे ग्रंथ अध्ययन का फल बताते हैं यौवा एतामेव वेदापहत्य पापमानम अनंत स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठती प्रतितिष्ठती जो निश्चय इस उपनिषद को जानता है वह पापहीन होकर अनंत स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है जहाँ पर शब्द को दोहराया जाता है मानो वहाँ उपनिषद की समाप्ति मानी जाती है या तो दो बार वाक्यांश रहेगा या शब्द दो बार रहेगा गुरुजी शिष्य से कहते हैं कि अभी मैंने तुम्हें जो बताया उस उपनिषद को जो इस प्रकार जान लेता है इस ब्रह्म विद्या को जो ज्ञात कर लेता है वह पाप रहित हो जाता है यहाँ पाप माने द्वैत है यह ब्रह्म विद्या की दृष्टि से है जहाँ भी द्वैत है वह पाप है शंकराचार्य कितने कठोर हैं हम जब आनंदमय कोष में स्थित होते हैं सविकल्प समाधि में स्थित हैं जहां द्वैत है भ्रूण हत्या का पाप और द्वैत में रहने का पाप एक समान है क्योंकि दोनों में द्वैत भाव है इतने कठोर हैं वेदांती। उपनिषद का ज्ञान इस द्वैत रूपी पाप का वध कर देता है जिस सूक्ष्म अहंकार के पर्दे के कारण दो भास रहा था वह पर्दा निकल गया अब केवल एक ही हो गया इस सूक्ष्म प्रक्रिया को श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कांच की आलमारी में किताब है मैं इस किताब को निकालने के लिए हाथ बढ़ाता हूं। कांच इतना पारदर्शी है कि दिखता नहीं है हाथ रुक गया क्योंकि वहां पर कांच का पर्दा है तब मुझे लगता है कि अरे यह तो कांच का पर्दा है यह समाधि के पहले की स्थिति जैसी है जब वह पर्दा निकल गया तब हम उस किताब के साथ एक रूप हो गए उसका स्पर्श कर लिया उससे मिल गए यहाँ उपनिषद में वही बात कहते हैं अनंत स्वर्गे लोके जे प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठती स्वर्गलोक अनंत नहीं है स्वर्ग तो पुनरावर्ती है स्वर्ग का नाश होता है किंतु अनंत विशेषण लगा है इसका अर्थ है जिस आनंद में कहीं पर क्षरण नहीं है जिस ब्रह्म विद्या के आनंद में ब्रह्म के साथ तादात्म होने का जो आनंद है जिसे गुरु जी प्राप्त कर रहे हैं शिष्य भी उसी आनंद को प्राप्त करता है उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है उसे जीवन मुक्ति की अवस्था मिलती है इस प्रकार गुरु जी शिष्य को समझाते हैं बड़े विचित्र सूत्र हैं इससे इसके आपने देखा कैसा विलक्षण है यह केनोपनिषद शिष्य के सभी संशयों का समाधान हो गया इसके बाद अंत में गुरु और शिष्य दोनों मिलकर शांति पाठ करते हैं ओम आप्यायन ममहंगा वाक्प्राणच्चुश्रोत्रमथो बलिंद्रिया चर्वाणी सर्व ब्रह्मोपनिषद मा हम ब्रह्म निराकुआ मा माँ ब्रह्म निराको अराकरणम अस्तुराकण मेस्त तदात्मन य उपनषत्सु धर्मास्ते मयि सन्त मयि सन्तु ओम शांति ही शांति हरिओम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है कि आपकी यह रुचि आपका आत्मावलोकन दिन, दिन दिन बढ़ता रहे और आप भी उस विद्या के भीतर प्रविष्ट होने में समर्थ हों ब्रह्म विद्या हम सब पर कृपा करें शक्ति हम पर कृपालु बने और हमारे जीवन के अवरोधों को हटा दे यही मंगल प्रार्थना आप सबके लिए करता हुआ और संगीत कला मंदिर ट्रस्ट को धन्यवाद करता हुआ आप सब से विदा लेता हूं। हरि ओम दस